तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के लक्षण ग्रंथ का विचार प्रारंभ हुआ था ठीक ठीक तो लक्षण ग्रंथ में पृथ्वी का लक्षण नौ द्रव्यों में से जो प्रथम द्रव्य है उसका विचार हो गया है पृथ्वी नामक द्रव्य के लक्षण ग्रंथ का अब द्वितीय द्रव्य है जल तो जल का लक्षण ग्रंथ प्रारंभ होता है शीत स्पर्शवत्यापह ध्याच पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय वरुणलोके भेद शरीर वरुणलोकेसग्राहक रसनम जिह्वाग्रवर्ती सरित सर सरसमुद्रादी तो अप शब्द शीतस्पर्शवत्यापह है। रस हैंकार शुरू में और अंत में पकार दो वर्णात्मक अप शब्द हैं उसका प्रथम और वो हमेशा चलता है बहुवचन में ही एक वचन और द्वीवचन के रूप नहीं होते उसके नित्य बहुवचन अंत है तो उसके सातों विभक्ति में बहुवचन के ही रूप बनेंगे तो प्रथमा के बहुवचन में अप शब्द का प्रथमा का बहुवचन बनता है आपका है ना कि शीत स्पर्शवत्यापह तो आपह ये अप शब्द का प्रथमा का बहुवचन है आपह और स्त्रीलिंग है अपशब्द पानी का वाचक अपशब्द है नित्य वह है स्त्रीलिंग है इसलिए आपह शब्द का अर्थ निकलेगा जल पानी वो नौ द्रव्य में से द्वितीय द्रव्य है और उसका लक्षण क्या होगा तो कहा कि शीत स्पर्शव तो स्पर्श जिसमें रहता है उसे कहा जाता है स्पर्शवान पुल्लिंग है तो एक स्पर्शवत शब्द बनता है स्पर्श जिसमें रहे वह स्पर्शवत तो यदि जिसमें रह रहा है स्पर्श उसका वाचक शब्द पुल्लिंग होता है तो स्पर्शवत शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में होगा स्पर्शवान ऐसा यदि जिसमें स्पर्श हो रह रहा है उसका वाचक शब्द नपुंसकलिंग हो तो स्पर्शवत शब्द का भी एक नपुंसकलिंग के तरह रूप चलेंगे आ, स्पर्शवत स्पर्शवंती स्पर्शवंती स्पर्श स्पर्शवती स्पर्शवंती ऐसा रूप चलेगा और यदि स्त्रीलिंग है तो स्पर्शवती उगित प्रत्यय होता है वो एक वती प्रत्यय हुआ है ना वत होता है ऐसे तो अरे उगित होने से गिफ होता है तो गिफ हो करके बन जाता है वती शीत स्पर्शवत केवल स्पर्शवती एक शब्द बनेगा स्पर्श स्पर्शवती आपह, ऐसा और आपह बहुवचन होने से स्पर्शवती शब्द का भी प्रथमा का बहुवचन लिखना पड़ेगा स्त्रीलिंग में जुबनता है तो नदी शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन बनता है प्रथमा का नद्य से मुंडषद में आता है न प्रयोग यथा नद्यन्दमा समुद्रे अस्तंग नाम रूपे विहाय तो वहाँ नद्य यह शब्द है ना तो नद्य नदी शब्द का प्रथमा का बहुवचन है ऐसे स्पर, स्पर्शवती शब्द का प्रथमा का बहुवचन होगा स्पर्शवत्य स्पर्शवती शब्द है एक वचन में स्पर्शवती बनेगा शे नदी शब्द का नदी और द्विवचन में नद्यो बहुवचन में नद्या। और आप शब्द तो एक वचन द्विवचन होता ही नहीं है बहुवचन ही उसके रूप होता है इसलिए स्पर्शवती शब्द आप शब्द का विशेषण होने से स्पर, स्पर्शवत्य ऐसा प्रथमा बहुवचन ही होगा स्त्रीलिंग में स्पर्शवत शब्द का ऐसे द्वितीय में भी बहुवचन सभी विभक्ति का बहुवचन मात्र होगा तो खाली और जब लक्षण करना होता है तो जैसे गंधवती पृथ्वी इसमें से वती में से इकार को हटा दिया था ना और तो को जोड़ दिया था तो गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम ऐसे यहां पर भी वो वती शब्द में से ई को हटा देंगे और तो जोड़ देंगे तो स्पर्शवत्व ये रहेगा और पृथ्वी शुरू में था जब वहाँ से गंधवती में से इकार को हटा दिया तो जोड़ दिया तो पृथ्वी का षष्टि का एक किया था ना पृथ्व्या लक्षणम ऐसे यहाँ पर भी आप ये जो प्रथमांत इसको षष्टंत बनाना पड़ेगा अपाम लक्षणम जल का लक्षण क्या होगा तो शीत स्पर्शवत्व अपाम लक्षणम एक वाक्य बनेगा शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम स्पर्श का विशेषण है शीत स्पर्श तीन प्रकार का होता है शीत उष्ण और अनुष्णाशीत ये तीन प्रकार है उसके स्पर्श के शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श और अनुष्णाशीत स्पर्श स्पर्श गुण है ना और स्पर्श नामक गुण के अवान्तर चार प्रकार तीन प्रकार शीत उष्ण और अनुष्णाशी तो और ये गुण होने से रहेगा समय सम्बन्ध से किस में द्रव्य में तो कितने द्रव्य में रहेगा सब द्रव्य में रहेगा कहते तो सब द्रव्य में नहीं रहता केवल चार द्रव्य में रहता है शुरू वाले जो चार द्रव्य हैं शुरू वाले चार द्रव्य कौन है हाँ पृथ्वी जल तेज और वायु ये शुरू वाले चार द्रव्य हैं नौ द्रव्य में से इन चार द्रव्य में ही स्पर्श रहेगा स्पर्शवान द्रव्य कितने हैं चार जब ये प्रश्न पूछे कोई कि स्पर्शवान द्रव्य कितने हैं तो उसका उत्तर होगा चार स्पर्श के प्रकार कितने हैं तीन कौन कौन अनुष्णाशी तो ये स्पर्श तीन प्रकार का उसमें से चारों में भी तीनों प्रकार का स्पर्श रहेगा या किसी में एक ही रहेगा किसी में आ, दो रहेंगे ये चार द्रव्य में स्पर्श रहता है तो स्पर्श के तीनों प्रकार चारों द्रव्य में रहेंगे पृथ्वी में भी चारों प्रकार का स्पर्श तीनों प्रकार का स्पर्श रहेगा जल में भी तीनों प्रकार का रहेगा ये प्रश्न है इसका उत्तर क्या है चा, चारों में तीनों प्रकार का रहेगा गलत उत्तर है तो जल तेज में शीत रहेगा वाह <laughs> हाँ तो जल में ही शीतस्पर्श रहेगा शीतस्पर्श जल में ही रहेगा और तेज में उष्ण उष्णस्पर्श ही रहेगा बाकी दो नहीं रहेंगे शीत स्पर्श भी नहीं रहेगा तेज में और अनुष्णा शीत भी नहीं रहेगा किसमें तेज में उष्ण रहेगा अनुष्णाशीत नहीं रहेगा केवल उष्ण ही रहेगा और जल में उष्ण स्पर्श नहीं रहेगा अनुष्ण स्पर्श भी नहीं रहेगा अनुष्णाशीत पर स्पर्श भी नहीं रहेगा केवल शीत स्पर्श रहेगा तो फिर बचा एक स्पर्श शीत स्पर्श तो रहा केवल जल में उष्ण स्पर्श रहा केवल तेज में तो बचा अनुष्णा शीत स्पर्श, अनुष्णा शीत स्पर्श वो रहता है पृथ्वी और वायु में पहला द्रव्य और चौथा द्रव्य पहला है पृथ्वी चौथा है हाँ? वायु इन दोनों में अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है अनुष्णा शीत कहते हैं जो उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है ऐसा स्पर्श पृथ्वी का है और वायु का है और तेज का उष्ण स्पर्श है और शीत स्पर्श है जल का यदि और इसलिए जल का लक्षण क्या किया शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम ये वाक्य बना लक्षण वाक्य इसमें लक्ष्य है जल और लक्षण है शीत स्पर्शवत्वम और साथ में जोड़ना पड़ेगा समवाय सम्बन्धे न समवाय सम्बन्धे शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम तो इसमें यदि केवल स्पर्शवत्वम इतना ही लक्षण करेंगे जल का स्पर्श का विशेषण शीत नहीं देंगे तो स्पर्शवत्वम अपाम लक्षण हम इतना ही करते हैं यदि लक्षण तो जल में स्पर्श तो रहता ही है तो लक्ष्य जल है उसमें तो लक्षण रहेगा ही तो शीत तो शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी हुँ? हाँ तो क्यों जोड़ दिया शीत तो ये स्पर्श का विशेषण कि खाली स्पर्शवत्व में इतना ही लक्षण करेंगे तो जल में तो रहेगा लेकिन जल से अतिरिक्त जो पृथ्वी है उसमें भी स्पर्श रहता है कि नहीं रहता तो खाली स्पर्शोत्तम लक्षण करेंगे तो ये पृथ्वी में भी चला जाएगा और तेज में भी स्पर्श रहता है वायु में भी रहता है तो पृथ्वी तेज और वायु ये अलक्ष्य है ना और लक्ष्य है जल तो जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में रहता है उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है कौन सा दोष आता है अतिव्याप्ति। तो अतिव्याप्ति नाम के दोष को दूर करने के लिए स्पर्श का शीत ये विशेषण देना आवश्यक है तो शीत ये जोड़ देते हैं स्पर्श के साथ तो शीत ये व्यावर्तक होगा उष्ण और अनुष्णा शीत का तो शीत स्पर्शवत्वम कहने से यह कहा जाएगा कि मात्र शीत स्पर्श जिसमें रहेगा वो पानी है वो जल है यह लक्षण हो जाएगा जल का तो पृथ्वी तेज और वायु में स्पर्शवत्व रहने पर भी शीत स्पर्शवत्व नहीं रहता शीतत्व तो विशेषण से युक्त स्पर्श नहीं रहता पृथ्वी में अनुष्णाशीत स्पर्श है तेज में उष्ण उष्णस्पर्श है और वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श है शीत स्पर्श तो इन तीनों में से किसी में नहीं स्पर्श तो है लेकिन शीत स्पर्श नहीं है इसलिए शीत शीतस्पर्श केवल जल में रहने से ये अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ अतिरिक्त वृत्ति नहीं और जल में से जल के जितने भी प्रकार हैं जल के भी अभी प्रकार बताए जाएंगे पहले दो प्रकार दो प्रकार हैं नित्य अनित्य अभी आ रहा है और फिर अनित्य के तीन प्रकार जैसे पृथ्वी के बताए थे नित्य हैं रूप, अनित्य हैं फिर तीन प्रकार का कार्य रूप जल शरीर इंद्रिय विषय भेद से तो नित्य जल में भी अनित्य जल में भी शीत शीतस्पर्श रहेगा और अनित्य जल में जो अमांतर तीन प्रकार हैं शरीर इंद्रिय और विषय इनमें भी शीत शीतस्पर्शवत्व यह लक्षण रहेगा इसलिए जल रूपी लक्ष्य के प्रत्येक अंश में शीत स्पर्शवत्व रहने से न्यूनवृत्ति भी नहीं होगा न्यूनवृत्ति तो उसे कहा जाता है कि लक्ष्य के कुछ अंश में रहे कुछ अंश में न रहे वो न्यूनवृत्ति तो न्यूनवृत्ति नहीं है ये न्यूनवृत्ति न होने से इसे कहा जाएगा अव्याप्ति दोष से भी रहित तो। जो न्यून वृत्ति लक्षण होता है उसमें अव्याप्ति दोष आता है अतिरिक्त वृत्ति लक्षण होता है उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष होता है और असंभव नाम का दोष माना जाता है जो लक्ष्य के किसी भी अंश में न रहे लक्ष्य मात्र में न रहने वाला लक्षण धर्म वो असंभव दोष से दूषित माना जाता है शीतस्पर्शवत्तों में तो ऐसा नहीं है कि जल के किसी अंश में है ही नहीं तो संपूर्ण जल में है इसलिए असंभव भी नहीं है तो उसी धर्म को लक्षण कहा जाता है ना जो न अतिव्याप्ति असंभव तीन दोषों से रहित है उसे कहा जाता है लक्षण तो ये जल का शीत शीतस्पर्शवत्व धर्म अस, आ, अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव नामक तीनों दोषों से रहित होने से लक्षण हो जाएगा और समवाय संबंध है ना ये इसलिए जोड़ना पड़ता है नहीं तो ये कहा जाता है जन्याम जनको काल जगताम आश्रयो मतह ऐसा तर्कशास्त्र में आता है जितनी भी जन्य वस्तु है यानी कार्य है उसका जनक यानि कारण काल है कार्य किसी ना किसी काल में उत्पन्न होगा ना तो काल ना हो तो कार्य इसलिए काल जन्य वस्तु मात्र के प्रति यानी मात्र के प्रति साधारण कारण है और जगताम आश्रयो मत जगत कहते हैं कार्य को प्रपंच को संसार को और सब का आश्रय है काल सब का आश्रय है का मतलब सब वस्तुएं उसमें रहती है काल में तो जगत कहने से जगत की हर एक वस्तु आ गई तो शीत शीतस्पर्श भी आया कि नहीं जगत कहने से तो जगताम आश्रयो मतः इसमें जगत कहने से शीत स्पर्श को लेंगे और उसका आश्रय काल है जगताम आश्रयो मतह कह तो काल है। काल को जगत का आश्रय मानते हैं तो जगत के अंतपाती ही शीत शीतस्पर्श होने से शीतस्पर्श भी काल के आश्रित हुआ काल उसका आश्रय हुआ आश्रय होने से माना जाएगा स्पर्शवान काल को भी शीत स्पर्शवान उसमें भी एक धर्म रहेगा शीत स्पर्शवत्व तो शीतस्पर्शवत्व का आश्रय काल बन गया लक्षण किया पृथ्वी क्या नाम जल का शीत स्पर्शवत्वम वह जल में रहता हुआ काल तो अलक्ष है वो तो एक सष्ट ष्ट द्रव्य है ना आकाश के बाद काल आता है छठवा द्रव्य है पंचम द्रव्य है आकाश वह अलक्ष है जैसे पृथ्वी तेज वायु अलक्ष है उनमें जल का लक्षण न जाए इसलिए शीत ये विशेषण जोड़ दिया स्पर्श का लेकिन शीत ये विशेषण जोड़ने के बाद भी ये जो आपका काल है उस उक्ति के अनुसार जगताम आश्रयो मत के अनुसार जगत का आश्रय होगा तो शीत शीतस्पर्शवत्व का भी आश्रय होगा काल में शीत स्पर्शवत्व ये धर्म रहेगा तो लक्षण किया जल का चला जाएगा काल रूपी अलक्ष्य में तो फिर अति होगी कि नहीं होगी तो ये दुष्ट, दुष्ट लक्षण हो जाएगा फिर अतिव्याप्ति दोष से दूषित धर्म हुआ ये लक्षण ही नहीं बनेगा और लक्षण तो ही बता है इसलिए जोड़ना पड़ता है समवाय सम्बंधे न शीत स्पर्शवत्व तो समवाय संबंध से स्पर्श मात्र जल में ही रहता है और काल में रहता है लेकिन समवाय संबंध से नहीं कालिक संबंध से सारा जगत काल में कालिक संबंध से रहता है कालिक संबंध कालिक एक संबंध है काले भव कालिक ऐसा जो काल विशेष में होने वाला जैसे जब शीतस्पर्श उत्पन्न हुआ अनित्य गुण है वो तो उत्पन्न हुआ तो किसी न किसी काल में हुआ तो जिस काल में उत्पन्न न हो उस काल से लेकर के नष्ट होने तक वो रहता है किसमें काल में वो कालिक संबंध है उत्पन्न होने के बाद नष्ट होने के पहले तक उसकी स्थिति जितने काल में है उतना काल कालिक संबंध बन जाता है हाँ, काल विशेष वही संबंध बन जाता है उसे कालिक संबंध कहा जाता है और जल का लक्षण तो है समवाय संबंध से शीत स्पर्शवत्व कालिक संबंध न शीत स्पर्शवत्व नहीं कालिक संबंध न शीत स्पर्शवत्व तो, तो काल में है इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी समवाय संबंध से यदि रहता तो अतिव्याप्ति होती इसलिए समवाय संबंध है न शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम ये लक्षण हो जाएगा आगे हैं ये जो जल है जिसका लक्षण किया वो दो प्रकार का है एक कहते हैं ताहा द्विधा तो ताने ताह, ताह आपह ता ये कौन सी भी भक्ति है तत् शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन ताह और एक परामर्शक है आपह का यानी आप जैसे पहले आया था सा द्विधा सा का था पृथ्वी द्विधा गंधवत्व लक्षण से लक्षित पृथ्वी दो प्रकार की है ऐसे शीतस्पर्शवत्व लक्षण से लक्षित आप द्विधा ये भी बहुवचन है द्विधा दो प्रकार की हैं वो दो प्रकार कौन हैं? तो कहते हैं नित्या नित्य और अनित्य तो नित्य जल कौन है तो नित्य जल कहते हैं नित्या परमाणु रूपा तो जो कारण रूप जल है वो नित्य जल है जिसमें केवल कारणत्व तो ही रहता है कार्यत्व तो नहीं रहता ऐसा जल है परमाणु रूप जल जल के जो परमाणु हैं ना उनमें कार्यत्व तो नहीं है वे किसी के भी कार्य नहीं है कार्य कहा जाता है अवयवी द्रव्य को द्रव्यात्मक जो कार्य होगा ना वो सावयव ही होगा अवयवी जो होगा वो द्रव्य ही होगा और उसका कार्य रूप ही होगा कार्यात्मक ही रूप रहेगा द्रव्य के दो रूप हैं निरवयव सवयव सवयव द्रव्य कोई भी अकार्यात्मक नहीं है सब कार्यात्मक ही है सवयव द्रव्य होते हैं से प्रारंभ आदि सब वे सब के सब सवयव हैं और परमाणु निरवयव द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य है आकाश निरवय द्रव्य है काल निरवय द्रव्य है और दिशा निरवय द्रव्य है आत्मा और मन भी निरवयव द्रव्य है पांच द्रव्य हैं निरवयव वो वाले और ये चार द्रव्य के परमाणु निरवयव है इसलिए �e वे अकार्यात्मक है नित्य है वे जो निरवय द्रव्य है वो नित्य है और सवयव द्रव्य जितने हैं पृथ्वी के द्वेनुकादि जल के द्वेनुकादि तेज के द्वेनुकादि और वायु के द्वेनुकादि को कहा जाता है कार्यात्मक द्रव्य वे सब सवयव है और परमाणु रूप जल निरवय हैं इसलिए कारणात्मक ही रहेगा कार्यात्मक नहीं होगा और जो कारणात्मक द्रव्य हैं उसे कहा जाता है नित्य हाँ तो जल के परमाणु कारणात्मक ही हैं कार्यात्मक नहीं हैं इसलिए ये हो जाएंगे नित्य ही इसलिए कहा कि नित्या परमाणुरूपा नित्य जल कौन है तो कहा जो परमाणुरूप है वह नित्य है और अनित्य रूप जल के जल को बताया जा रहा है कि अनित्या कार्यरूपा तो कार्य रूप जो आप हैं जल है वह अनित्य है कार्य रूप जल है ज्वेनुक से लेकर के समुद्र पर्यंत तक। वो कार्यात्मक जल है और वो कार्यात्मक जल के फिर जैसे कार्यात्मक पृथ्वी के तीन रूप बताए गए थे तीन भेद ऐसे कार्यात्मक जल के भी तीन भेद हैं इसलिए लिखते हैं कि पुनः त्रिविधा फिर से ये जल तीन प्रकार का है वो तीन प्रकार क्या हैं कार्य रूप जल का तीन प्रकार तो शरीर इंद्रिय विषय भेदांत एक शरीर रूप कार्यात्मक जल है दूसरा इंद्रिय रूप कार्यात्मक जल है और विषयात्मक ये तीन प्रकार हैं कार्यात्मक जल के कारणात्मक जल के नहीं परमाणु के ये तीन प्रकार नहीं है ये हैं द्वीनुकादि रूप जो कार्यात्मक जल है उसके तीन प्रकार तो ये जो है आपका शरीर रूप जल हमको देखना है तो कहाँ देखना पड़ेगा कहाँ जा करके दिखेगा वो तो कहते हैं वरुण लोक में जाना पड़ेगा जैसे अपना पृथ्वी लोक है ना मनुष्यों का मनुष्य लोक है ऐसे वरुण देवता जिस लोक में रहती हैं, उस लोक का नाम है वरुण लोक और वरुण लोक में रहने वाले जो प्राणी उनका जो शरीर है वह जलीय है जैसे हमारे शरीर को पार्थिव कहा जाता है उनके शरीर को कहा जाता है जलीय जल प्रधान है वो और उनके शरीर में शीतस्पर्श रहता है स्वाभाविक रूप से शीत स्पर्शवत्त रहता है उसमें जल होने से जलात्मक द्रव्य का एक शरीर रूप भेद है ना वो इसलिए उसमें लक्षण रहना चाहिए ना शीत स्पर्श वत्तो रहता है शरीर में भी जो वरुण लोक के शरीर है उसमें शीत स्पर्शवत्तव रहता है इसलिए वहाँ टेम्परेचर बुखार किसी को होता नहीं है शीत स्पर्श ही रहता है उनके शरीर में गर्म होता ही नहीं शरीर हाँ जलिए विग्रह बनता है हाँ वरुण देवता का विग्रह नहीं है बनेगा विग्रह ऐसे भी विग्रह बनता है बर्फ का विग्रह नहीं देखते हैं बर्फ़ की शिलाएं बनती है साखर होती है तो ऐसा उनका भी अरे उन बर्फ तो पिघलेगा तब जब गर्मी होगी तो वहाँ तो गर्मी है ही नहीं वरुण लोक में है? हाँ तो ऐसा है तो शरीरम ये लिखते हैं कि शरीरम वरुण लोके ऊपर से जोड़ देना प्रसिद्धम आगे है इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम तो रसन इंद्र इंद्रिय रूप जल कौन सा है तो रसन इंद्रिय पांच इंद्रियों में से जो रसन इंद्रिय है उसे इंद्रिय रूप जल कहा जाता है जल के ही दो परमाणु विशेष जब आपस में संयुक्त तो होता है, जुड़ जाते हैं संयोग संबंध से तो एक द्वेणुक विशेष का निर्माण होता है और वह द्वेनुक विशेष रस ज्ञान का उपकरण बन जाता है साधन बन जाता है उसे कहा जाता है रसन इंद्रिय वो द्वेनुकात्मक है सभी इंद्रिया द्वेनुकात्मक होती है जैसे घ्राण इंद्रिय भी पृथ्वी के परमाणु दो परमाणु आपस में संयुक्त हुए और एक द्वेनुक विशेष बना जो नासिका के अग्रभाग में स्थित हुआ और गंध ज्ञान का साधन बना उसे कहा गया घ्राण इंद्रिय ऐसे रसन इंद्रिय कौन है तो जल के दो परमाणुओं का आपस में संयोग हो करके बना हुआ जो द्वेनुक विशेष उस द्वेनुक विशेष को कहा जाएगा रसन इंद्रिय और वो सर्विध रस का ग्रहण करता है अपना गोलक जो जिह जिवा जिवाग्रह है उसके जीवाग्रह में रह करके इसलिए कहा जीवाग्रवर्ती तो जिवा के अग्र भाग में रह करके रसन इंद्रिय रस विषय का ग्रहण करती है तो रस ग्राहकम ये इंद्रिय का विशेषण है खाली इंद्रियत्व में इतना ही लक्षण करेंगे यदि रसन इंद्रिय का तो इंद्रियो तो ये धर्म तो रसन में रहता हुआ चक्षुरादि में भी रहता है ना इसलिए उनमें लक्षण चला जाएगा वो तो अलक्ष है अतिव्याप्ति हो जाएगी लेकिन वो चक्षुरादि तो जल नहीं है ना वो तो तेज है घ्राण पृथ्वी है त्वक वायु है तो इनमें न चला जाए इसके लिए आवश्यक है इंद्रिय का विशेषण रस ग्राहक ये तो इसलिए रसन इंद्रिय का लक्षण बनता है रस ग्राहक सती इंद्रियत्व एक कहो या रस ग्राहकत्व विशिष्ट इंद्रियत्वम रसनस्य लक्षणम रसन का यानि रसन इंद्रिय का ये लक्षण है रस ग्राहकत्व विशिष्ट इंद्रियत्व रस ग्राहकत्व का रस ग्राहक कहते हैं रस ज्ञान के साधन को रस का जो ग्रहण करें उसे रस ग्राहक कहा जाएगा ऐसा इंद्रिय तो छह इंद्रिया है पांच बाह्य इंद्रिया और एक अंतक करण मन इन छह में से रस ज्ञान का साधन बनती है रसन इंद्रिय ही इसलिए रस ग्राहकत्व तो बाकी में नहीं है इंद्रियत्व तो, तो है लेकिन रस ग्राहकत्व तो नहीं है तो रस ग्राहक तो ये भी है ना रस ज्ञान का साधन रस ग्राहक का मतलब कौन रसन इंद्रिय और रस विषय का आपस में संबंध नहीं बनेगा तो रस का ज्ञान थोड़ी होगा तो रसन इंद्रिय और रस का जो आपस में संबंध बनेगा उसे भी रस ग्राहक कहा जाएगा तो उसमें भी रस ग्राहक तो रहेगा लेकिन इंद्रियत्व न होने से रसन इंद्रिय का लक्षण उसमें नहीं जाएगा इसलिए इंद्रिय पद देना भी जरूरी है इंद्रिय पद या रसन इंद्रिय और रस विषय के संबंध में रसन इंद्रिय के लक्षण की अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिए इंद्रिय पद देना जरूरी है और रस ग्राहकम ये विशेषण जोड़ना जरूरी इसलिए है कि वो चक्षुरादि में रसन इंद्रिय का लक्षण न जाए इसके लिए जरूरी है ये बताया गया अब ये जो है रस ग्राहक का रस ज्ञान का कारण रस ज्ञान के कारण को कहा जाता है ना तो मन के बिना रस का ग्रहण होता है क्या यदि मन लीन हो जाए सोए हुए व्यक्ति का सोकर के स्वप्न देख रहा है और मुख में उसके सोए हुए व्यक्ति के रसगुल्ला रखें या कोई कड़वी वस्तु रखें तो उसे जब तक सो करके रसन इंद्रिय से उसका मन सो कर के जग, जगेगा और जगने के बाद रसन इंद्रिय से संयुक्त तो नहीं होगा तब तक रस का ज्ञान नहीं होगा ना मुँह में जिस रस से युक्त तो वस्तु रखी है उस वस्तु रस का ज्ञान नहीं होगा इसके लिए जरूरी है मन का भी होना तो मन भी साधन बना कि नहीं बना रस ज्ञान का और इंद्रिय है कि नहीं वो तो रस ग्राहकम रस ग्राहकत्व सती इंद्रियत्व रसन लक्षणम ये रसन इंद्रिय का लक्षण किया और चला जा रहा है मन में उसमें रस तो भी है मन में और इंद्रियत्व भी है मन इंद्रिय भी है कि नहीं इंद्रियत्व भी है और रस ग्राहकत्व भी है इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष फिर से आ रहा है ये दोनों पद जोड़ने पर भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो यह समझना कि वहां इंद्रिय रूप से मन कारण नहीं बनता मनस्वे अनुर मन में कारणता एक व्यक्ति के कई एक रूप होते हैं ना जैसे कोई एक व्यक्ति विशेष है तो वह अपने पिता के दृष्टि में पुत्र है उसमें पुत्रत्व है भाई बहन की दृष्टि से भ्रातृत्व है दोस्तों की दृष्टि में मित्रत्व है शत्रु के दृष्टि में शत्रुत्व है ऐसे मन में भी अनेक विधता है जैसे एक व्यक्ति में अनेक विधता हुई इन संबंधों को लेकर के ऐसे मन केवल रस ज्ञान का ही साधना ऐसी बात तो नहीं है और तो सभी इंद्रियों के द्वारा गृहित होने वाले जो विषय उन विषय मात्र के ज्ञान के प्रति कारण बनता है मन उस समय वह किस रूप से कारण बनेगा उस समय वह कारण बन जाता है मनस्वे रूपेण। इंद्रियव रूपेन नहीं बनता कारण उसमें जो कारणत्व तो धर्म आएगा उस कारणत्व तो धर्म का निमित्त मनस्त्व है मनस्व प्रयुक्त कारणत्व तो है उसमें इंद्रियत्व तो प्रयुक्त नहीं उसमें इंद्रियत्व तो जरूर है लेकिन इंद्रियव रूपेन वह रस ज्ञान के प्रति रूप ज्ञान के प्रति गंध ज्ञान के प्रति कारण नहीं बनता अपितु इंद्रिय अध्यक्षत्वेन रूपेण कारण बनता ये सब जो इंद्रिया है ना उनका अध्यक्ष है मन और उस अध्यक्ष के रूप में कारण बनेगा इन सब के प्रति उसे कहा जाएगा इंद्रियत्व से उस समय उसमें जो कारणता आएगी वह कारणता इंद्रियत्व से परिचिन्न नहीं होगी इंद्रिय से अव नहीं होगी इसलिए इंद्रियत्व रूपेण वो कारण नहीं है ये समझना कारण तो है लेकिन हमने कहा कि इंद्रियव अनुरूप न कारण होना चाहिए रस ज्ञान के प्रति वह रसन इंद्रिय अध्यक्षत्वेन रूपे कारण बन रहा है इंद्रियत्व रूपे नहीं कारण बनेगा इसलिए रसन इंद्रिय का लक्षण मन में नहीं जाएगा भले ही कारण बना है वो लेकिन इंद्रियवन रूपे न कारण नहीं है रस ज्ञान के प्रति इंद्रियत्विन रूपे न कारण बनेगा मात्र ये रसन इंद्रिय ही बाकी सब कारण होंगे उनकी कारणता का अवच्छेदक धर्म दूसरा दूसरा होगा अवच्छेदक यानी प्रयोजक निमित्त कोई दूसरा दूसरा होगा ये ध्यान में तर्कशास्त्र का एक प्रयोजन माना गया है बुद्धि को तर्क में कुशल करना बुद्धि की तीव्रता को बढ़ाना उसकी तर्क शक्ति बढ़ाना उसे सूक्ष्म करना इसके लिए तर्कशास्त्र है, और जब तर्कशास्त्र के अध्ययन से बुद्धि होती है तर्कशील सूक्ष्म तो फिर दृश्यते ते तो ग्र बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी एक गया न तो सूक्ष्म बुद्धि से जो सूक्ष्मों का सूक्ष्मों की पराकाष्ठा है जिससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है वो परमात्मा गृहित होता है न दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या तो बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए तीक्ष्ण करने के लिए ये तर्क शास्त्र को माना जाता है वो तो एक क्या निशान कहते हैं उसको एक जो वस्त्र आदि की धार थोड़ी मून जाती है तो नापिक ऐसे ऐसे करते हैं ना एक वो पत्थर पे वो पत्थर को क्या कहता है जिसपे वो ऐसे ऐसे करके तेज करता है तीक्ष्ण करता है और कहीं कहीं वो ऐसे ऐसे घीस करके करता है उसे क्या कहा जाता है घीसते हैं उस जिससे घींचते हैं उसको शान है अच्छा और तो शान उसको जो है तीक्ष्ण करने के लिए होता है हाँ तो तीक्ष्ण करते हैं ऐसे जिज्ञासु की बुद्धि को तीक्ष्ण करना सूक्ष्म करना ये तर्कशास्त्र का प्रयोजन है इसलिए बीच बीच में जो लक्षण बताया उसको वैसे के वैसे सुन करके श्रद्धालु बन करके उससे न आगे न पीछे सोचना उतना ही ग्रहण करना ये विषय तर्क का नहीं है तर्क में तो स्वयं वितर्क करने पड़ता है तब जाकर के बुद्धि में वो सूक्ष्मता आती है ना इसके लिए तर्कशास्त्र है तो ये सब मूल में तो नहीं लिखा है लेकिन अपने आप ये विचार करना चाहिए कि यही तो परीक्षा है ना लक्ष, लक्षित से लक्षणम संभवती नवा इति विचार परीक्षा ये कहा गया कि लक्षित का जो लक्षण बताया जा रहा है वह उसमें संभव है कि नहीं है ये विचार परीक्षा है ऐसे मांडू की कारिका में भी कई धीरे धीरे धीरे धीरे एक एक दोष दिखाते हुए बुद्धि को ये करते जा रहा है ना तीक्ष्ण करते जा रहा है। ऐसे यहां पर भी मुख्य तर्क का उद्देश्य यही है तर्कशास्त्र पढ़ करके सूक्ष्म विचारशील बुद्धि बने तो मन कारण तो है स्पर्श ज्ञान का और रस ज्ञान का भी आ, अभी तो ये चल रहा है क्या स्पर्श का चल रहा है ना इंद्रिय और रस ग्राहक है क्योंकि जल का रस ये विषय है ना रस ये विशेष गुण है जल में और उसका ग्राहक रसन इंद्रिय है वो भी जलात्मक ही है द्वेनुकात्मक आत्मक जल है द्वेनुक विशेष रूप द्वेनुक विशेष आत्मक जल का नाम है रसन इंद्रिय और रहता कहाँ है तो जिह्हाग्रवर्ती जिवा के अग्र भाग में रहेगा जिह्हाग्रवर्ती और ये तो इंद्रिय रूप जल हो गया शरीर रूप जल हो गया वरुण लोक में इंद्रिय रूप जल तो हम ही लोगों के जीवा में बैठा हुआ जो दैनुक विशेष हैं जल वो रसन इंद्रिय कहलाता है वो इंद्रिय रूप जल है और विषय रूप जल वो कौन होगा तो शरीर रूप जल और इंद्रिय रूप जल को छोड़ करके जितना भी जल है शीत स्पर्शवान पदार्थ है वो सारा जल ही कहलाता है विषय रूप उसे विषय रूप जल कहा जाएगा वो है विषय सरित समुद्रा विषय सरित समुद्रादि ये लिखा है कि विषय रूप जल सरित यानी नदी और समुद्र और आदि शब्दों से आदि शब्दों से क्या लेंगे आदि शब्द से बर्फ अभ्र बाष्प जल रूप जल जो जल है ना वो नदी है कि समुद्र है बाष्प हाँ जो जल जल को उबालते हैं और बाष्प बन करके ऊपर उठता है भाप वो नदी है कि समुद्र है व्यवहार में वो नदी भी नहीं समुद्र भी नहीं लेकिन जल है वो बाष्पर जल है उसे सरित समुद्र आदि इसमें आदि शब्द से लीजिए ऐसे बर्फ नदी है कि समुद्र है वो नदी समुद्र दोनों नहीं लेकिन जल है इसलिए उसे बाष्पर जल लीजिए वो भी विषय ही है आदि शब्द से शरीर समुद्र आदि में आदि शब्द से उसे लिया जाएगा अब हम बादल वही बाद, बादलों में जो जल है वो भी आदि शब्द से लेना है और कहीं तालाबों में भरा हुआ जल उसे न नदी कहते हैं कुआं में बोर में वही आदि शब्द से ग्राह्य है यानी जो भी शीत स्पर्शवान है वो सब आदि शब्द से ग्राह्य है तो सरित समुद्र आदि ये विषय रूप जल है उसमें शीत स्पर्शवत्व ये जल का लक्षण रहता है सरित वरुण वरुण लोक में सरित थोड़ी बताया है शरित तो यही ये, ये गंगा नदी आपके आश्रम के सामने जो बह रही है गंगा जी ये सरित शब्द का अर्थ होता है नदी हरीर शरीरम कह रहा है तो शरीर यानी जैसा ये आपका शरीर है यह पृथ्वीलोक में रहता है पार्थिव है ऐसे एक पृथ्वीलोक के तरह मनुष्यलोक के तरह वरुण लोक है वहाँ वरुण लोक के जो नागरिक हैं उनके शरीर में जल तत्व की प्रधानता है जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है इसलिए पार्थिव शरीर कहा जाता है हम लोगों के शरीर को उनके शरीर को कहा जाता है जलीय शरीर जलीय यानी जल प्रधान शरीर वरुण लोक के नागरिकों का होता है वरुण लोक के नागरिक जल प्रधान शरीर वाले हैं ये शरीरम वरुण वरुणलोके प्रसिद्धम इस वाक्य का अर्थ है तो शरीर जब बढ़ता प्राण निकल जाते हैं उसके बाद अग्नि में डालते हैं तो जल बहता हुआ कहाँ दिखता राख तो हड्डी अस्थिया सब मिलती है उसे बांस पर बन करके उड़ जाता है <laughs> तो ये जो है पृथ्वी इसलिए इसको अन्न में कहा जाता है ना शरीर में उपनिषदों ने कहा कि ये जो स्थूल शरीर है अन्न में कोष है यह अन्न से ही उत्पन्न हुआ है अन्न से बढ़ता है अन्न में ही स्थित है और प्राण को आपो में माना गया है आपो में प्राण और मन को यानी ये जो खाए हुए अन्न की तीन विभाग बनते हैं स्थूल सूक्ष्म मध्यम मध्यम से शरीर बनता है शरीर का पोषक होता है सूक्ष्म से अन्न के खाए हुए अन्न के सूक्ष्म भाग से मन को शक्ति मिलती है ऐसे पिए हुए जल के सूक्ष्म भाग से प्राण को पुष्टि मिलती है और मध्यम भाग से जो प्रवाही तत्व हैं शरीर में वो बनते हैं खून तो खून ज्यादा होता है कि मांस अस्थि ज्यादा होता है वजन में मांस हस्थि का ही वजन ज्यादा होगा ना तो प्रवाही तत्व तो वो है और प्रवाही तत्वों में भी थोड़ा पृथ्वी कांश उसमें भी रहता ही है रक्तादि में भी इसलिए पार्थिव इसे कहते हैं और जलीय वरुण लोग के शरीर में जल की ज़्यादा प्रधानता है पंचीकृत होने से रहेगा लेकिन कम मात्रा में जल जल की मात्रा बाकी तत्वों की अपेक्षा अधिक और बाकी तत्वों की जल तत्वों की अपेक्षा न्यून बाकी पंचीकृत होने से सब में सभी भूत हैं लेकिन प्रधानता तत्व भूतों की होगी ये हैं ये तो पूरा हुआ ना जल जल का लक्षण ग्रंथ जल के बाद आता है तेज तेज का लक्षण ग्रंथ आ रहा है उसको देखते हैं कल